नारायण नारायण आज का विषय है गीता सब ग्रंथों की माता है गीता सब ग्रंथों की माता है गीता वेदों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है वेद भगवान के निश्वास से निकले जबकि गीता साक्षात भगवान के मुख से निकली है गीता का विषय क्या है मोह के नाश करने का तत्व की दृष्टि से और साधन की दृष्टि से विवेचन है गीता का आरंभ होता है अर्जुन को मोह होने से मतलब यह है कि अपने कृतत्व का अभिमान होने से अर्जुन में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसलिए उस समय उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह क्या करे और क्या ना करे गीता का अंत होता है अर्जुन का मुँह नष्ट होने से इसका मतलब यह है कि कर्ता परमात्मा है यह पूरी तरह समझ में आने से जीव के कर्म के सुख दुख समाप्त होते हैं सचमुच गीता का रहस्य तो ज्ञानेश्वर महाराज ही समझाएं महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने पीताम्बर पहनकर अर्जुन के रथ पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से गीता कही फिर हजारों वर्षों के बाद वही भगवान शरीर का चोला बदलकर आए और उन्होंने ज्ञानेश्वरी कथन की ज्ञानेश्वरी भगवान की वाणी है उसमें जो तत्व बताया गया उसका हम आचरण करें भगवान ने हम सबको यही बताया है कि तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ कोई शादी के ऊपर की लड़की अपनी किसी सहेली की शादी में जाती है तो वहाँ का वातावरण देखकर उसके मन में अपनी खुद की शादी के और तदनुसार उत्सव के विचार आएंगे उसी प्रकार हम जब पोथी सुनते हैं तब उसमें जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है वैसी अवस्थाएँ कब प्राप्त होंगी उनका हम विचार करें आत्मनिवेदन का अर्थ है मैं कौन हूँ यह जानना प्रारब्ध की गति से हमें जो सुख दुख फूकने पड़ते हैं उनमें हमारे अस्तित्व का बहाना करें किंतु सचमुच ना हो वकील जैसे अपने मुवक्किल का मुकदमा अपना समझकर अदालत में लड़ता है लेकिन बाद में मुकदमे का फैसला कुछ भी हो उससे वह सुखी या दुखी नहीं होता किंतु सिर्फ ऊपर से मुवक्ल के सामने दुख प्रकट करता है ठीक वैसा ही व्यवहार मैं करता हूं जो व्यवहार को सत्य मानते हैं उन लोगों में रहना हो तो बाहर से उन लोगों जैसा बरतना ही पड़ता है ऐसा बरतते हुए हम अपना भगवान का अनुसंधान न भुला दें, तो व्यवहार एक खेल हो जाता है कभी हार तो कभी जीत हम खेल में हारे तो क्या और जीते तो क्या यथार्थ जीवन की दृष्टि से दोनों समान ही होते हैं फिर भी खेल खेलते समय हम जरूर जीतने का अच्छा प्रयत्न करें भगवान का नाम स्मरण करें तो यह युक्ति अपने आप सल जाती है इसलिए दिन रात मैं अपने लोगों से कहता हूं, चाहे जो हो जाए तुम भगवान के नाम स्मरण को मत छोड़ो नारायण नारायण